ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के ब्रह्मविद्या कर्मनिष्ठा ही हैं और कर्म संबंधिनी ही हैं इस सिद्धांत का निराकरण कर रहे हैं जो ब्रह्म विद्या के विषय में देखा जाता है दो व्यक्तियों को एक तो जिनको ब्रह्म विद्या फल पर्यवसाय प्राप्त हो गई है उन्हें कहा गया विद्वान वह विद्या किसी भी आश्रम से आश्रम में रहने वाले को प्राप्त हो सकती है चार आश्रमों में से और विद्या उत्पन, उत्पन्न हुई विद्या जब समूल अध्यास की निवर्तक बनेगी तो उसका फल है उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में से अहंता का अभिमान रूप अहमाध्यास और तत्सबंधियों में मम अध्यास की निवृत्ति द्वैत मात्र का बाधक है उत्पन्ना ब्रह्म विद्या तो मूलक जो कर्म है उसकी वह विरोधी होगी तो कर्मनिष्ठ यानी कर्मी अधिकारी को नहीं कहा जा सकता कर्म के मूलभूत द्वैत की बाधक ब्रह्म विद्या को तो जब अध्यास की ब्रह्म विद्या से निवृत्ति होगी अर्थात बाद होगा तो परमार्थतः ब्रह्म विद्या विद्वान को असंगता जो उसका स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित करेगी तो विद्वान का सन्यास अर्थ होगा अर्थ होने से उस अर्थ सिद्ध संन्यास का शास्त्र भी अनुमोदन कर रहा है तो शास्त्र का अतिक्रमण वो नहीं करेगा उल्टा उसे फिर अद्वैत के संस्कार दृढ़ होने के बाद ही तो अद्वैत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है तो द्वैत तो संस्कारों से उसे प्रवृत्त होने के लिए प्रयत्धिक करना पड़ेगा पहले द्वैत के संस्कार बुद्धि में सत्य प्रबल रहते हैं उस समय अद्वैत तो ब्रह्म का निधिध्यासन करने में प्रयत्न करना होता है और दीर्घ काल निरंतर अभ्यास से जैसा जैसा निधिध्यासन से अद्वैत संस्कार दृढ़ होता जाता है दृढ़ होता जाता है तब जाकर के अद्वैत संस्कार शिथिल होगा द्वैत संस्कार शिथिल होगा अद्वैत संस्कार प्रबल होगा तो अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है प्रबल संस्कार होता है प्रवर्तक तो प्रबल संस्कार ब्रह्मज्ञ के बुद्धि में ज्ञान होने से अव्योहित पूर्व में अद्वैत का था वह प्रवर्तक नहीं है द्वैत संस्कार प्रवर्तक है तो फिर ब्रह्मज्ञ की जीवनचर्या कैसी चलती है तो वह जीवन यापन के लिए भिक्षाटन अर्थात प्राप्त है और भिक्षाटन आदि का नियम भी अज्ञान अवस्था में उसने पालन किया था सप्ताह आदि शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तो। इसलिए वो क्या होगा कि ब्रह्म ब्रह्मज्ञान उत्तर काल में भी अर्थात प्राप्त जो भिक्षा टना दी है जीवनार्थ प्राप्त का मतलब अर्थात प्राप्त वह नियम से ही करेगा उसके लिए बिना नियम विधि के भी नियम से ही उसकी प्रवृत्ति होगी पूर्व संस्कार नियम के होने के कारण इसलिए ब्रह्मज्ञ का नियम विधि अनुवादक है ब्रह्मज्ञ के लिए स्वतः प्राप्त जो अर्थात प्राप्त जो भिक्षाटन आदि का नियम है उस नियम का भी विधान नहीं है वो प्रयो, प्रयोजक नहीं है ब्रह्मज्ञ का नियम में तो शास्त्र प्रयोजक नहीं है तो फिर अशास्त्रीय प्रवृत्ति होगी अनियम से प्रवृत्ति होगी ऐसा भी नहीं उसका स्वभाव वैसा है नियम से ही भिक्षाटन आदि करने का इसलिए स्वभाव अशत वैसा होगा उसका ये बताया गया इसलिए विद्वान सन्यासी जो होगा वह चाहे संन्यास आश्रमस्थ हो उसका तो वह संन्यास सिद्ध ही है और पूर्ववर्ती तीन आश्रमस्थ विद्वान का भी फलभूत जो सन्यास है वो सिद्ध ही है उसका आ, उसे पत्नी का अभिमान न होने से गृहस्थ नहीं कहा जा सकता ब्रह्मचारी आश्रमी आ, मैं ब्रह्मचारी हूं और संध्या वंदन आदि मेरा कर्तव्य है यह उसका अभिमान न होने से ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा उसे और वानप्रस्थ में मैं वानप्रस्थ आश्रमी हूँ तपस्यादि श्रद्धापूर्वक करना मेरा कर्तव्य है यह अभिमान भी वानप्रस्थ विद्वान में न होने से उसका तत्द आश्रम विहित कर्म कर्तव्य नहीं होगा लेकिन वह यदि करता है तो उसके लिए चाहिए संस्कार प्रबल संस्कार वैसे लेकिन प्रबल संस्कार व्यक्तिगत जीवन का जी, व्यक्तिगत कोई प्रयोजन उन प्रयत्नों से देख नहीं रहा है उसे इसलिए माना जाएगा कि अपने व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती तीन आश्रमी भी उन उन आश्रमों का जो कर्तव्य है उसका अनुष्ठान करने में प्रवृत्त नहीं होंगे निवृत्ति निवृत्तिपरायण रहेंगे तो बिना करते हुए घर में रहेगा ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था ना? तो फिर गृहस्थ कहा कहलाएगा तत्तद आश्रम उचित कर्म ही नहीं कर रहा है तो वो तत्तद आश्रम ही नहीं कहा जाएगा तो उनका अर्थात सन्यासी सिद्ध है, असंगता ही प्रत्येक के साथ होने से असंगतार रूप संन्यासिद्व सन्यासी का स्वतः सिद्ध है ये बात बताई गई अब इसलिए जब विद्वान में रहने वाली ब्रह्म विद्या कर्म निष्ठा है और कर्म संबंधिनी है ये नहीं कहा जा सकता ये कहा गया अब जो अज्ञानी सन्यासी है उसका भी कर्म कर्तव्य नहीं है अज्ञानी मुमुक्षु का भी सभी अज्ञानी का सभी कर्म कर्तव्य नहीं होता जिसके जीवन में कर्म रूपी बहिरंग साधन का प्रयोजन विवेकपूर्ण वैराग्य प्रकट हुआ है साधन चतुष्टय संपन्न बना है तो उसके लिए तो श्रुति ऊपरत शब्द से चर्थ। साधन चतुष्ट अंत पाती उपरत शब्द से सन्यास का ही विधान करती है उसका वो कर्तव्य सन्यास है ज्ञान का साधन भूत अनुष्ठेय संन्यास है उसे विविदिशा सन्यास कहा जाता है और विविदिशा सन्यास के अधिकारी को विविदिशु कहा जाता है इसे आगे वाले ग्रंथ से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो सत्रह नंबर पृष्ठ पर जो भाष्य में अंतिम पंक्ति है अविदुषापी मुमुख सुना कहा से टीका में अर्थ प्राप्तस्य इससे पहले की बाद में अच्छा हा विधेह अर्थवत्वात इसके बाद तो विधेय अर्थवत्वात इसके बाद की जो टीका है इसको देखिए उसके बाद फिर अविदुषापी तेरी भाषा के अवतरण टीका देखेंगे न चाह इसमें श्यापी शब्द से ग्रहण करना ये जो विद्वान सन्यासी का अर्थात सन्यासी कर्तव्य सिद्ध हो रहा है सन्यास यदि कर्तव्य तो फिर विधेय बन जाएगा और वो क्यों लेगा जब निरति से आनंद उसके जीवन में आ गया तो कहते तो तो इसलिए कि प्रेष उच्चार पहले पूर्व में कहा था ना प्रेष उच्चारण अभयदानादि वैध मुख्य सन्यास के जो धर्म है उन धर्मों की प्राप्ति होगी उस प्राप्ति के लिए विद्वान सन्या, जिस सन्यासी तो बना ही हुआ है संन्यास आश्रम वाला लेकिन पूर्ववर्ती तीन आश्रम में भी जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ वह सन्यास के अर्थात सिद्ध जो सन्यास है तो मुख्य सन्यासी में जो प्रेष उच्चारण आदि मुख्य धर्म होते हैं उन धर्मों की प्राप्ति के लिए विधि सार्थक होगा विधेय अर्थवत्व ये बताया गया था अब आगे कहते हैं कि न चयापि वै अर्थ्यम संख्यम इसमें तस्य शब्द से ये जो प्रेष उच्चारणाधि प्रापक जो विधि वाक्य है मुख्य धर्म का प्रापक जो विधिवाक्य है उसे तस्य शब्द से लीजिए और वह विद्वान सन्यासी के लिए मुख्य प्रेश उच्चारणादि धर्मों का प्रापक विधि भी व्यर्थ होगा क्योंकि उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इसकी भी जरूरत नहीं है प्रेस उच्चारण आदि की भी ऐसा यदि कोई शंका इस प्रकार की यदि कोई शंका करें तो सिद्धांत कहते हैं नच संख्यम इस प्रकार की शंका भी नहीं करनी चाहिए क्यों तो विदुषी परमहंसे लोक तो जो परमहंस विद्वान है उसका इस स्प्रेस उच्चारण अभयदानादि विधि के द्वारा प्राप्त जो मुख्य धर्म है उन्हें स्वीकार करना वैध संन्यास लेना व्यक्तिगत रूप से उनके लिए निष्फल होने पर भी लोक संग्रहार्थ है तो देखो ये काम होते हुए भी विधि का पालन कर रहे हैं तो जिसे वैध संन्यास की आवश्यकता है उसे प्रेरणा मिलेगी शिक्षा मिलेगी कि हमें भी इन सन्यास आश्रम के मुख्य धर्मों का प्रापक विधि का अनुसरण करना चाहिए अनुष्ठान करना चाहिए क्या क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा एक की व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है विद्वान जो परमहंस सन्यासी है ये कहा जा रहा है तो विदुषी परमहंस लोक संग्रहार्थत्व विद्वान जो परमहंस सन्यासी होगा उसमें यह विधि के विधि का अनुसरण जो होगा लोक संग्रहार्थ होगा लोक शिक्षार्थ होगा ये विदुषी परमहंसे लोकसंग्राहवाद ये कहा गया इसलिए वो विधि व्यर्थ नहीं होगा आगे हैं संग्रहस्य पूर्वाभ्यस्त मैत्री कूणा वासना प्राप्त ब्रह्म देशाद इव प्रयोजन अनपेक्षनातो तो कहा लोक संग्रह भी क्यों करेगा आप तो काम है उसे क्या पढ़ा है कि कोई किसी का उद्धार हो ना हो वो लोक संग्रहार्थ भी इस प्रकार का वैध सन्यास क्यों स्वीकारेगा तो कहते हैं कि तू संग्रह तस्य संग्रहस्य से लेना लोक संग्रह ये जो लोक संग्रह है ना इसके प्रयोजन की अपेक्षा विद्वान को नहीं है तो ये तस् तू संग्रह का अन्वय करना प्रयोजन अनपेक्षात अंतिम पद के साथ तो तू संग्रह से प्रयोजन अनपेक्षात तो लोक संग्रह का प्रयोजन भी विद्वान चाहता नहीं है तो कहा बिना चाहे फिर वेद विधि का अनुसरण करने में प्रवृत्ति कैसे होगी बिना इच्छा के प्रयोजन की इच्छा के तो कहते इस प्रकार हो सकती है इसके लिए उदाहरण है पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणा करूणादीवासना प्राप्तत्वेन ब्रह्म तो पूर्वाभ्यस्त का मतलब है चित्तशुद्धि के उद्देश्य से पहले अनुष्ठित जो ये है मैत्री अन मित्रता ये मित्रता का अज्ञान अवस्था में अनुष्ठान किया इसलिए कि किसी के प्रति द्वेष बुद्धि ना हो तो मित्रता का व्यवहार किया है करुणा का व्यवहार किया है आदि शब्द से और भी लेना और क्या होगा कि जिससे दूसरों का हित हो ऐसा लौकिक हित तो, पहले जिससे सिद्ध हो ऐसी शिक्षा लोगों को देता आ रहा है बाद में आध्यात्मिक जो श्रेय रूपी प्रयोजन है वह अपने से जो बाद में आए हुए साधक लोग हैं उन स्वयं भी साधक है वो भी साधक है लेकिन नए साधकों का उपकार हो उनका प्रोत्साहन बढ़े उसके लिए किए गए जो साधन हैं, उनको आदि शब्द से लीजिए और ये करुणादि वासना प्राप्तत्व तो इनका संस्कार पहले अज्ञान अवस्था में अनुष्ठित करुणादि का प्रबल हो जाएगा और उस, उस संस्कार से ही प्राप्त है कौन ये लोक संग्रह लोक संग्रह के प्रयोजन की अपेक्षा के बिना भी लोक संग्रह कैसे होगा तो उसको दिखाने के लिए कहा कि पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणादि वासना प्राप्त ये संग्रह इनके संस्कार वशात ब्रह्मज्ञानी के द्वारा होगा ये जो कोरोनादि की वासनाएं हैं संस्कार हैं, वे ब्रह्म कृतार्थ होने पर भी अकृतार्थ को कृतार्थ करने के लिए आवश्यक साधनों में प्रवृत्ति कराने के लिए स्वयं भी उन साधनों का अनुष्ठान करेगा लेकिन वो अनुष्ठान उसका उसके अंदर अनुष्ठान काल में भी मैं कर रहा हूं ये बुद्धि नहीं रहेगी संस्कार वशात होगा इसलिए भगवान कृष्ण जैसे गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मैं असृष्टम गुणकर्म विभागश तस् कर तो लोगों की दृष्टि से तो चातुर्वर्ण्य का सृष्टा मैं हूं लेकिन मेरी दृष्टि से शास्त्र दृष्टि से और युक्ति से यदि मुझे, मुझे पूछो तो विद्य अकर्तारम अव्ययम मुझे जो भी मैं अवतार लेकर के कर कर करता हूं उनमें से हरेक कर्तव्य का अकर्ता ही समझो मेरा पारमार्थिक स्वरूप कोई कर, करता नहीं है क्योंकि मैं अव्यय हूं यानी निर्विकार हूं विकार रहित हूं तो जैसा भगवान कृष्ण का अनुभव है ऐसा ही ब्रह्मज्ञ का अनुभव होता है क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मज्ञ को कहा है ज्ञानी तो आत्मय वो ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है मेरे में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है तो हो पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणादि के वासना से ही प्राप्त रहेगा वैध सन्यास का अनुष्ठान वैध सन्यास का अनुष्ठान को या ये तृतीयांत को हेतु बना दो प्रयोजन अनपेक्षाथ इसका कि जैसे साधक अवस्था में करुणादि के फल की अपेक्षा नहीं की साधक ने निष्काम मैत्री करुणा आदि किया न लोगों की। पर निष्काम दयादि की है तो वैसे ही संस्कार हैं प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना लोकोपकार करने की कर, ही वासना होने से तो जैसे ब्रह्मज्ञान के पश्चात इन्हीं वासनाओं के कारण लो, लोकोपकारार्थ उसका ब्रह्म विद्या के उपदेश में प्रवर्तन हो रहा है प्रवृत्ति हो रही है नहीं तो शास्त्र कहता है तद विज्ञानार्थम सगुरु में वा समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम और ब्रह्मनिष्ठ यदि ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करेगा तो कठोपनिषद ने बताया न अवरे न नरे न प्रोक्त सुज्ञाना प्रेष्ठ तो जो मनुष्य शरीर में आत्माभिमानवान है वह अवर है यानी निकृष्ट है और ऐसे निकृष्ट विद्वान के द्वारा वेदांत का उपदेश होने पर भी वह सुज्ञाना न सुष्टु ज्ञान उससे नहीं होता है शब्दार्थ ज्ञान होने पर भी तात्पर्य उदाहरण नहीं होता है और ब्रह्मज्ञ तो जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञ है वह तो ब्रह्म विद्या का उपदेश भी क्यों करेगा ये प्रश्न होगा ना क्योंकि उसके अंदर तो उसका उपदेश के द्वारा जो प्रयोजन प्राप्त करना है उसकी भी आक, आकांक्षा नहीं है तो बिना प्रयोजन की आका प्रयोजन की आकांक्षा के जैसे ब्रह्म विद्या के उपदेश में प्रवृत्त होता है ऐसे बिना व्यक्तिगत प्रयोजन के लोक संग्रह करने के लिए वो सन्यास विधि का भी वो पालन करेगा ये यहां पर कहा गया ब्रह्म विद्या उपदेशादो ये दृष्टान्त के लिए है आगे हैं प्रारब्ध प्रारब्ध कर्माक्षिप्त प्रारव्ध कर्माक्षिप्त देहे तो तया तो यावत् जीवादि श्रुति कर्म कर्तव्यता भ्रांतो, तन्निवर्तनेन वा विदुसो विदुषो युत्थान विधे अर्थवत् उपपत्ति ही इति इतिभाव ये पक्षांतर बताया जा रहा है एक तो हुआ लोक संग्रहार्थ कर्म करेगा यानी कर्म यानी वो वैध सन्यास का पालन करेगा ब्रह्मज्ञ दूसरा पक्षांतर बता रहे हैं लोक संग्रह के लिए नहीं करेगा लेकिन इस तब भी वेद सन्यास का अनुष्ठान ही प्राप्त होता है विद्वत सन्यासी के लिए भी क्या नाम ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी के लिए भी अन्य आश्रम आश्रमस्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए भी वेद संन्यास ही कर्तव्य है कैसे कहते इस प्रकार कि वह शब्द है पक्षांतर में प्रारब्ध कर्माक्षिप्त देहेन्द्रियादि प्रतिभा तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा आक्षिप्त जो देहेन्द्रियादि प्रतिभास है यानी बाधित कार्यक्रम संघात है कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान के बिना भी कार्यक्रम संघात टीका कैसे है तो कहा वो प्रारब्ध कर्म से टीका हुआ है प्रारब्ध कर्म उसे टिकाए रखता है तो प्रारब्ध कर्माक्षिप्त जो देहिंद्रिया आदि प्रतिभास है अनुबाधित कार्यक्रम संघात है उससे क्या होगा तो अविचारित यावत जीवादि श्रुति जनित कर्म कर्तव्यता भ्रांतो तो अविचारित ये विशेषण है श्रुति का यावत जीवादि श्रुति का तो तो जो यावत जीवादि श्रुति है उस श्रुति से एक भ्रांति उत्पन्न होगी यद्यपि श्रुति स्वतः प्रमाण होने के कारण उससे प्रमाही होनी चाहिए यथार्थ ज्ञानी होना चाहिए लेकिन भ्रांति भी हो जाती है भ्रांति कब होती होती है और प्रमा कब होती है तो विचारित श्रुति वाक्य से तो प्रमा ही होगी और अविचारित श्रुति श्रुति से भ्रम होगा भ्रांति होगी इसलिए यावज जीवादि श्रुति का विशेषण है अविचारित तो अविचारित यावज जीवादि श्रुति से जनित यानी उत्पन्न जो कर्म कर्तव्यता की भ्रांति तो जब तक जीवन है तो बाधित कार्यक्रम संगत जब तक है तब तक तो ब्रह्मज्ञानी का भी जीवन है ना, तो भ्रा, भ्रांति होगी कि जैसे अज्ञानी को कर्म कर्तव्य है नित्य अग्निहोत्र आदि ऐसा ब्रह्मज्ञ का भी गृहस्थ ब्रह्मज्ञ का भी यावजीवादि श्रुति से उत्पन्न हुई भ्रांति से कर्म कर्तव्य ही हैं, ये प्राप्त हुआ कर्म की कर्तव्यता और कर्म कर्तव्यता क्यों हो रही भ्रांति से इसलिए वो जो भ्रांत तो, तन युत्थान विधेहे विधेयक उपपत्ति तो तिवर्तन न में तत्शब्द से लेना कर्तव्यता की भ्रांति ब्रह्मज्ञानी के बाधित कार्यक्रम संघात से भी ब्रह्मज्ञानी प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए कर्म करेगा नित्य अग्निहोत्रादि ऐसा जो प्राप्त हुआ उसकी निवृत्ति के लिए उस भ्रांति की निवृत्ति के लिए विद्वान विदुषो युथान विधेहे अर्थवत्तो। तो ब्रह्मज्ञ के लिए जो सन्यास विधि है वो सार्थक होगी भ्रांति की निवृत्ति के लिए उपपत्ति इति अर्थवत्तोपत्तिभाव इस प्रकार ये विद्वान संन्यासी आप होने पर भी उसका वैध सन्यास कर्तव्य है ये बताया गया और इसमें दो ये बताए गए या तो लोकसंग्रार्थ नहीं तो अविचारित यावज्जीवादी श्रुति से उत्पन्न हुई जो कर्म कर्तव्यता की भ्रांति है उसकी निवृत्ति रूप प्रयोजन के प्रयोजन होगा सन्यास का। अब जब ब्रह्मज्ञ का भी सन्यास कर्तव्य है, है, है ये निश्चित हुआ सन्यास विधि का नियम है अब अविद्वान जो मुमुक्षु है उसका भी सन्यास कर्तव्य है ये बता रहे हैं तो टीका को देखिए एवं विदुषो युत्थान प्रसाधन विद्या तो विद्वान के सन्यास का सन, सन्यास की सिद्धि द्वारा सिद्धि तो के सन्यास की विद्या या अकर्मी निष्ठत्व साधित विद्या कर्म कर्मी अधिकारिक नहीं है ये बात सिद्ध की पूर्व पक्ष का खंडन किया पूर्व पक्ष ये कहना चाहते थे ना कि ब्रह्म विद्या कर्मी निष्ठा है ब्रह्म विद्या में कर्मी निष्ठत्व है यहां बताया अकर्मी निष्ठत्व को सिद्ध कर दिया और ते तेन चाह कर्मा संबंधोपि अर्थात साधित तो ते नैव का अर्थ है विदुषो युत्थान प्रसाधन तो जिस सन्यास की सिद्धि द्वारा अकर्मी तो बताया गया ब्रह्म विद्या में उसी विद्वान के सन्यास प्रसाधन द्वारा ये तेन वर्थ निकलेगा तस्याने ब्रह्म विद्या कर्मा संबंधोपि अर्थात साधित तो अकर्मी निष्ठत्व जिससे बताया गया उसी से कर्म असंबंध भी सिद्ध कर दिया गया अर्थात सिद्ध हुआ ये व्रत कथन हुआ अब इदानिम इत्यादि का अवतरण है टीका में कि इदानिम इत्यादि से टीकाकार अविदुषापी इसका अवतरण लिखते हैं युत्थानम् प्रसादयन विदुषोर दुरापास्तम् कर्म संबंधी दुरा इति तो आने वाले ग्रंथ से क्या किया जा रहा है कि विविदुषो युत्थानम प्रसादयन विद्वान का युत्थान सिद्ध कर दिया अब अविद्वान जो विविधीसु हैं यानी जानना चाह रहा है जिज्ञासु है विविधिसु कहा जाता है जिज्ञासु को तो जिज्ञासु है का मतलब अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा वाला है तो अज्ञानी है ब्रह्म विषयक अज्ञान है उसमें इसीलिए तो विविधिसु हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है तो विविधिशोरअपी युत्थान प्रसादयन तो जिज्ञासु का भी सन्यास ही अनुष्ठेय है ज्ञान के साधन के रूप में इसे सिद्ध करते हुए भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि विद्या कर्म निष्ठत्व कर्म संबंधित दुरापास्तम तो ब्रह्म आ, ब्रह्म विद्या कर्मी अधिकारिक होगी कर्म संबंधिनी होगी इसे दूर से ही निराकृत किया जा रहा है इसका खंडन किया जा रहा है तो भाष्य में है कि अ विदुषापी मुमुक्षुना पारिव्राज्यम एव। तो अविद्वान जो मुमुक्षु है उसका भी पारिव्राज्य ने संयास अनुष्ठेय है कर्तव्य ही है का मतलब तो कहा इसे अविद्वान मुक्षक्षु का सन्यास कर्तव्य है इसे बताने वाला श्रुति वाक्य बृहदारण्य में हैं। है कई एक श्रुति वाक्य हैं उसमें बृहदारण्य का वाक्य बता रहे हैं कि तथा शांतो दांत इत्यादि वचनम प्रमाण तो अज्ञानी मुमुक्षु का पारिव्राज्य ही कर्तव्य है यह बताने वाला प्रमाण शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहतो भूत आत्मन्यव आत्मा पश्यत ये जो वाक्य है बृधारण्य का ये प्रमाण है तो इसमें जो उपरत शब्द है वह सन्यास को बताता है उपरत सन्याने यानी सन ये सब शांतो दांत ऊपर इत्यादि जो है शमादिष्ट संपत्ति बताए ना साधन चतुष्ट अंतपाती तो इन छह साधनों से संपन्न हो करके तो शांत का अर्थ है शम नामक साधन साधन से संपन्न होकर के फिर क्या करे आत्मने वा आत्मान पश्येत का मतलब वो, वो अंतरंग साधन का अनुष्ठान कर ले रूपता का विचार मनन और निदिध्यासन करें उससे पहले इनसे संपन्न हो जाए शम नामक साधन से दम नामक साधन से उपरति नामक साधन से तितिक्षा नामक साधन से तथा समाधान नामक साधन से संपन्न हुआ साधक मुमुक्षु आत्मविचार में प्रवृत्त हो जाए आत्मन्यव आत्मा पश्यत तो आत्मा में आ, आ, आत्मदर्शन है यानी स्वयं आत्मविषय ब्रह्म के रूप में दर्शन स्वयं का ब्रह्म के रूप में दर्शन स्वयं में आत्मदर्शन करना है का मतलब आत्म, आत्मान ये द्वितीय अंत है ब्रह्म का परामर्शक और सप्तम अंत शब्द निशब्द है बुद्धि को या स्वयं जीवात्मा का स्वरूप को उसका परामर्शक तो स्वयं में ब्रह्म रूपता की अनुभूति करें अर्थात जिससे अनुभव हो अनुभूति तो अनुष्ठेय नहीं है ना जिससे अनुभव हो ऐसे साधन अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करें। वे अंतरंग साधन है आत्मदर्शन के बताए गए मैत्री ब्राह्मण में श्रवण मनन निधि उसमें लग जा तो यहां पर ऊपरत शब्द जो है संन्यासी के लिए आया है और वो कौन है स, वो कौन सा संन्यास ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान का साधन भूत संन्यास ये सब समाधि साधन ब्रह्म ज्ञान के हैं तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए कि उपरत स्थितिक्षु समाहतो भूतवा पश्यति इति श्रुति शेष ये श्रुति का शुरू वाले दो पद तो मूल भाष्य में भाषकर भगवान ने दिए हैं शांतोदांत उसके बाद में लेना ऊपरतः स्थिति सु भूतवा आत्मन्यवाशेत ये अवशिष्ट जो वाक्य शेष है अब इसमें जो पहला शब्द है अवशिष्ट वाक्य में कौन उपरत इसके विषय में कहते हैं टीकाकार कि तत्र उपरत न सन्यासो विहित इति भावः तो शांतो शांतोदांत इस श्रुति में प्रयुक्त जो उपरत शब्द है यह सन्यास का विधायक विधायक है उपरत शब्द का प्रयोग करके श्रुति ने ज्ञान के साधनभूत सन्यास का विधान किया है विविधिशा सन्यास का विधान किया है आगे है शि साधना नाम अनुष्ठानस्य विधिनापि इति इति अपि तो जो पौष्कलनाषान वाक्य गृहस्थदवात्थाक्षिप्ते इसके इसका ये अवतरण हैं टीका में कि ये जो शम शमादि साधन है एक साधन बताये किसके आत्मज्ञान के शमदम उपरति शब्द से बताए गए साधन है आत्मज्ञान के तो आत्मज्ञान हुआ इन साधनों का फल तो कोई भी साधन अपने फल का साधक को प्रापक तब बनता है जब वह पर्याप्त रूप से अनुष्ठित होता है भोजन क्षुधानिवृत्ति रूपी प्रयोजन का संपादक है तृप्ति भोजन करने वाले के अंदर दिलाता है लेकिन कब ये थोड़ा ही कि दस फुलके की भूख है और आधा फुल्का खा लिया उसके बाद बंद कर दिया खाना तो न तो क्षुधा निवृत्ति रूपी प्रयोजन का और तृप्ति रूप प्रयोजन का संपादक हो पाएगा पूरे दस फुलके की भूख है तो दस फुलका खा लेगा तो क्षुधा की निवृत्ति भी होगी और तृप्ति भी आएगी का मतलब ये हुआ कोई भी साधन फल परसायी तब बनता है फल का संपादक तब बनता है जब वह पर्याप्त मात्रा में जितना फल के लिए आवश्यक है उतना उसका उसी ढंग से अनुष्ठान होता है तब फल का संपादक बनता है ऐसे शम दम उपरत उपरति आदि जो साधन है ये कुछ समय के लिए घंटा आधा घंटा के लिए मन को शांत रख लिया कोई विक्षेप आदि न होने पर विक्षपक न होने पर तो उतने मात्र से ब्रह्म विद्या रूपी फल का संपादक क्षम साधन नहीं बनेगा ऐसे सन्यास यानी असंगता त्याग तो जब कोई श्रवण मनन कर रहे है या कहीं निकल गए तीर्थाटन में अकेले तो उस समय तो घर का त्याग ही है तो एक आंशकालिक त्याग थोड़े समय के लिए त्याग हुआ इतने मात्र से वह सन्यास ब्रह्म रूपी फल प्रदायक नहीं होगा उसके लिए पर्याप्त अनुष्ठान करना पड़ेगा पुष्कल अनुष्ठान करना पड़ेगा ये यहां पर कह रहे हैं टीकाकार की शमदमादि शम नाम साधना नाम शमदमादि जो साधन है वे पौष्कल लेना अनुष्ठानस्य तो शमादि साधनों का पुष्कल अनुष्ठान हो जाए पुष्कल का है पर्याप्त तो पौष्कल लेना यानी पर्याप्त अनुष्ठान हो जाए तब वो फल परसायी होंगे तो फिर जिसमें इन शम दमादी साधनों का पुष्कल अनुष्ठान संभव हो ऐसा चार आश्रम में से एक आश्रम चुनना पड़ेगा सभी आश्रमों में समान रूप से ये शमदमादि का अनुष्ठान संभव नहीं है पूर्ववर्ती तीन अनुष्ठान में संभव नहीं है तीन आश्रमों में संभव नहीं है चतुर्थ आश्रम में संभव है ये कह रहे हैं कि पौष कर लेना अनुष्ठानस्य गृहस्थादिशु असंभवात् आदि शब्द से ब्रह्मचारी और वन लेना इनमें इन शमादी साधनों का पुष्कल अनुष्ठान असंभव होने से तद विधिना अर्थात आक्षिप्य संन्यासुत अपि आह तो इसलिए क्या होगा तद विधिना और शम का विधान तो हुआ है और पूर्ववर्ती तीन आश्रमों में शमादि का फल प्राप्ति तक अनुष्ठान संभव नहीं है तो फिर अर्थात समाधि की विधायक जो विधि है इससे सन्यास आक्षिप्त होगा चार आश्रम हैं उनमें से पूर्ववर्ती तीन आश्रम में इनका पुष्कल अनुष्ठान असंभव है तो पुष्कल अनुष्ठान के बिना ब्रह्म विद्या भी असंभव है तो फिर जहा समाधि का पुष्कल अनुष्ठान संभव है ऐसे सन्यास की अर्थात प्राप्ति हो जाएगी तो अर्थात आक्षिप्य सन्यास, संन्यासमाधि के विधायक वाक्य के द्वारा अर्थात सन्यास का अक्षेप होगा इति श्रुत अर्थापत्तिम अह श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी सन्यास सिद्ध है ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि शमदमादीना च आत्मदर्शन साधना नाम अन्यश्रमेशु अनुपत्ते तो शमदमादी जो साधन है ये आत्मदर्शन के साधन है शमदमादिंच आत्मदर्शन साधना आत्मदर्शन है आत्म साक्षात्कार उसके साधन है शमदमादि और इनका अनुष्ठान अन्य आश्रमेशु अनुपत्ति तो अन्य आश्रम है पूर्ववर्ती तीन आश्रम उनमें शम दमादी अनुपन्न है इनकी सिद्धि नहीं हो सकती पुष्कल रूप से थोड़ी थोड़ी हो जाए तो उतने मात्र से ब्रह्म विद्या संभव नहीं है तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये जो शम दमादी नाच आत्मदर्शन साधना नाम यहां पर च शब्द है ना उसका अर्थ करते है टीकाकार कि च शब्द उपरत शब्द समुच्चयार्थ शम दिनांच में शब्द उपरत शब्द का समुच्चायक है <coughs> और नेदम विद्वद विषयम यह शम आत्मज्ञान के साधन का विधायक जो वाक्य है यह विद्वान विषयक नहीं है अपितु विविधिस विषयक है विद्वान याने जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है तद विषयक नहीं है तद आधिकारिक नहीं है अभी तु विधीसु आधिकारिक है विद्वत आधिकारिक क्यों न माना जाए इसलिए नहीं माना जा सकता कि तस् साधन विधि वैयात तो तस् विदुष साधन विधि वैयर्थ्यात् तो आत्मज्ञान के साधनों का विधान आत्मज्ञानी के लिए निरर्थक है उन साधनों का तो जिस जिनका विधान किया जा रहा है फल आत्मज्ञानी के पास है ही है तो क्यों ये किया जाएगा विधान निरर्थक हो जाएगा तो आगे कहते हैं किंतु विविधिसु विषयम इति वक्तुम आत्मदर्शन साधनानाम इति उक्तम तो इसीलिए आत्मदर्शन साधनानाम ये पद जोड़ दिया है समाधि के विशेषण के रूप में कि विविधिसु आधिकारिक यह विधि वाक्य है ये दिखाने के लिए श्वेता श्वेतर उप का मंत्र बताया जा रहा है परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् इति च शब्द शब्द से लेना को। आश्रम शब्द से लेना पूर्वर्ती जो ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के गृहस्त आश्रम तक के आश्रम नैष्टिक ब्रह्मचारी को हंस सन्यासी कहा जाता है उनको शिका सूत्र भी होता है और परम हंस होता है शिका सूत्र आदि का भी त्याग होने के बाद केवल आत्मनिष्ठा बनाने के लिए लिया गया सन्यास तो अत्याश्रमी शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि आश्रम आश्रमान अतिक्रम्य वर्तते ब्रह्मचरियादीन हंसानाश्रम धर्मत आश्रमा अतिम्य वर्तमंसमीशब्देन उच्यते तद्धि प्रतीयते तो अत्याश्रमी शब्द से परमहंस संन्यासी का ग्रहण किया जाता है और ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य से लेकर के हंस सन्यासी तक के आश्रमों को कहा गया आश्रम धर्मों का विधान यहाँ पर होने के कारण वो आश्रम धर्मों के अनुष्ठान के लिए विहित आश्रम है हंस हंस संन्यासी तक के इसलिए उन आश्रमों को कहा गया आश्रम धर्मवान आश्रम और उनका अतिक्रमण करके जो स्थित है वो है परमहंस सन्यासी वर्तते परमहंस अत्याश्रम शब्देन न उच्यते और तद विधि अत्र प्रतीयते और ये परमहंस सन्यास की विधि परमं अत्याश्रमे परम ऋषि प्रोवाचितुष्टम से बताई गई है यह प्रतीत होता है ऐसा टीकाकार ने कहा तो इसमें ऋषि संगश शब्द का अर्थ किया टीका में टीकाकार ने ऋषि का ऋषि संगजुष्टम के दो अर्थ बता रहे हैं ऋषि शब्द के दो अर्थ होने से संघ का तो अर्थ है समूह ऋषि शब्द का अर्थ जब मंत्र करेंगे तो मंत्र समूह से सेवित यानी प्रतिपादित और ऋषि शब्द का अर्थ ज्ञानी भी होता है इसलिए ऋषि संघ शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानी समूह तो ज्ञानी समूह से सेवित जो तत्व है ऋषि यानि मंत्र समूह से प्रतिपादित तो, या ज्ञानी समूह से सेवित तो, जो तत्व हैं उसको बताया गया है किसके लिए अत्याश्रमी के लिए यानि परम सन्यासी के परमहंस सन्यासी के लिए न कर्मना इत्यादि की चर्चा हम लोग करते हैं कल